सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज संडे है और बच चुके हैं एक मुझे पता है कि आप संडे के दिन आराम फरवान होंगे छुट्टी का एक अलग ही अपना समय होता है हम जिस तरह से एक प्लानिंग बनाते हैं कि छुट्टी के दिन ये करेंगे वो करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपने जो सोच के रखा था इस हफ़्ते भर में वो आज पूरा कर रहे होंगे और कुछ नई चीज़ें भी आप करने की सोच रहे होंगे तो चलिए मैं आपकी खुशी में और भी ख़ुशी बढ़ाने की कोशिश करता हूं सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम के माध्यम से और सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हम लोग हमारे सीनियर सिटीज़न को बुलाते हैं और उनकी बातें सुनते हैं और उनसे बहुत सारी प्रेरणाएँ हम लेते हैं तो आज के इस सलामी ज़िंदगी को सजाने के लिए हमारे साथ सविता सारडे हैं और ये सिक्सटी थ्री रनिंग है लेकिन फिर भी एक्टिव हैं अपने काम काज खुद करते हैं और आज माउंट आबू भी घूमने आए हैं तो सिक्सटी थ्री एज में भी वो घूम फिर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर अभी भी जो है जीवन के साथ जुड़े रहने का कितना जज्बा है तो आइए आप सभी की तरफ से मेरी ओर से रेडियो मधुबन के और से सविता सारडा का सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू चलिए सविता जी हमारे साथ हैं और बहुत ही अच्छा लगता है और वो अभी रिटायर हो चुके हैं एक विशेष सरकारी पद से उनके बारे में भी जानेंगे किस तरह से उन्होंने काम किया क्या काम किया आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे मैं चाहूँगा कि सविता जी आप अपने बचपन की कुछ खास बातें जैसे कि हम लोग अपने बचपन में स्कूलिंग लाइफ हमारा कहते हैं कि बहुत अच्छा द बेस्ट लाइफ स्कूल लाइफ कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ ऐसे इंग्लिश में कहावत है तो आप अपने बचपन की कुछ बातें हमें सुनाइए ताकि हमें भी अच्छा लगे मैं एक साधारण से फैमिली में पैदा हो गई जी आ, माटुंगा में रहते थे बम्बई के माटुंगा में रहते थे तो आजू बाजू में जो स्कूल था बड़ा स्कूल था अच्छा आई ए एस एजुकेशन स्कूल वहाँ पे आ, ग्यारहवीं तक का हमारे टाइम पे एस एस सी था अच्छा आपके टाइम पे हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। तो ग्यारहवीं तक का हमारा स्कूलिंग उसी में हो गया स्कूल तो बड़ा ही था हुँ. उसकी बहुत शाखाएं भी थी बम्बई में आ, और टीचर्स भी बहुत अच्छे थे हमारे हुँ, हुँ. तो जो पढ़ाने आती थी हमारे हमारा ख्याल भी करती थी बहुत अच्छा लगा स्कूल में बचपन में थोड़ा सा आ, रोती सूरत थी मैं अच्छा <laughs> अब तो नहीं है आप ऐसे <laughs> अभी अभी छोड़ दिया, दिया। चौथी पांचवी के बाद में मैंने छोड़ दिया <laughs> <laughs> अच्छा जैसे कि आपने कहा आप रोती सूरत है तो किस बात से आपको रोना आता था, था? या कोई चीज आपको ऐसे लगता कि के चली गई स्कूल में छोड़ के चली गई तो, तो मैं रो लेती अच्छा अच्छा <laughs> <laughs> जी जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और स्कूल में जैसे कि हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो आ, हमारे टाइम पे भी ऐसे ही स्कूल में जब हम लोग जाते थे तो 10-12 सब्जेक्ट हमारे होते थे तो 10 पीरियड होते थे हर एक घंटे के बाद टीचर बदलता था 45 मिनट्स के बाद तो ऐसा लगता था कि कोई एक टीचर हमें बहुत अच्छा लगता था और वो टीचर का पढ़ाना उनका बोलना ऐसे लगता था कि सब सब सब्जेक्ट को खुद ही लेवे तो ऐसा आपके पास भी हुआ होगा स्कूल लाइफ में तो बताइए हाँ हाँ, हाँ <laughs> हमारे एक प्रधान सर नाम के थे जी जी। जो हमको साइंस पढ़ाया करते थे हाँ, नौवीं के बाद में अच्छा नौ, नौवीं दसवीं और ग्यारहवीं तीन आ, क्लासेस में वो साइंस पढ़ाया करते थे हाँ, सिर्फ हाँ, साइंस हाँ, पर इतना अच्छा पढ़ाया करते थे कि ऐसा लगता था कि फोर्टी फाइव मिनट्स कभी खत्म ही ना हो पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे और दूसरा कौन सा सब्जेक्ट ना आए अच्छा <laughs> आ, उनको हमने आ, स्कूल छोड़ने के बाद में तैतीस साल के बाद में एक बार हम मिल, मिले उनको वापस अच्छा हाँ हाँ हाँ हाँ हमारा पूरा हमारे क्लास में सब इकट्ठा हो गए थे स्कूल में नहीं, नहीं। हमारे क्लासरूम में जाके बैठे और उनको भी बुलाया था अच्छा बहुत अच्छा लगा तभी तो वो नौ नब्बे के पार हो गए थे पर फिर भी आए अच्छा अच्छा बहुत अच्छा लगा उनको मिलके। कुछ <laughs> <laughs> <laughs> प्रोग्राम वगैरह भी किया होगा तभी तो प्रोग्राम वैसे तो थोड़ा सा स्कूल वालों ने दो घंटे के लिए स्कूल में अलाउ किया था <laughs> तो अच्छा वाला प्रोग्राम हो गया वहाँ पे बैठ के ये कौन सी बेंच किसकी थी वगैरह वगैरह अच्छा, वो सब बातें बाते हो गई हमारे क्लास में 40 लड़के थे और 20 लड़कियां थी उनमें से तीन लड़कियां छोड़ के बाकी सब लोग थे अच्छा स्ट्रेंथ था उस टाइम पे आप लोग आगे थे और आ, बहुत टाइम बहुत अच्छा वो, वो वो के हमारे हेड मास्टर जो थे वो तो रहे नहीं तभी तो उनको तो नहीं बुला पाए पर एक ही टीचर बुला पाए जो प्रधान सर थे क्योंकि वो स्कूल के पास ही रहते थे अच्छा, अच्छा इसीलिए उनको, उनको हमारे क्लास में जो लड़के थे ना उन्होंने बहुत कम किया उसके ऊपर दो साल उन्होंने काम किया वगैरह और जहाँ पे जा सके जिनको लड़कियों का वापस ढूंढना बहुत मुश्किल हो, हुँ हुँ तो शादि तो शादि है, तो हो जाता है क्योंकि लड़कियों की शादी है है है है तो तो सरनेम बदल बदल जाता जाता और नाम भी कभी-कभी सही बात तो लड़कियों को उन्होंने के निकाला इन अच्छा। लड़कियां छोड़के <laughs> <laughs> हम लोग थोड़े से हम लोग तो बम्बई के बम्बई में ही थे एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में एक कांटेक्ट हो गया जितने थे कांटेक्ट में उनके सबके बता दिए पर फिर भी आ, डून -डून के निकाला उन्होंने अच्छा अच्छा उनको तकलीफ तो बहुत हुई होगी हाँ। क्योंकि दो साल उन लोग ट्रेस कर रहे थे सही बात है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी सलामी जिंदगी कार्यक्रम को इस वक्त जो सुन रहे हैं उन सभी को भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि इस तरह का जो आ, एक साथ में उन सारे बच्चों को सभी लोगों को अपने दोस्तों को अपने स्कूल लाइफ का एक कुछ समय के लिए वापस बुलाना ये बड़ा मुश्किल का काम होता है क्योंकि एक समय स्कूल छूट जाता है तो चार पांच साल में भी हम लोग जो है बिल्कुल अलग अलग जगह पे बढ़ जाते हैं और कौन किसका नाम याद रखता है आज के समय में तो बड़ा मुश्किल होता है और अगर आप भी थोड़ी देर के लिए अगर ऐसा सोचें कि आपके दसवीं क्लास के जो आपके दोस्त या आपके फर्स्ट आप जिस बेंच में बैठते हैं उन बेंच के कितने चार भी बैठते हैं या पाँच बैठते हैं उन सभी का नाम भी आप याद करो तो बड़ा मुश्किल हो सकता है तो फिर भी ये काम आपने करके दिखाया ये अच्छी बात है <laughs> मुझे बड़ा खुशी हुआ तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हमारे साथ सविता साडी जी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं और स्कूली लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो हमें बुलाए नहीं भूलती हैं और हम सभी चाहेंगे फिर से बचपन हमारा आ जाए लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है लेकिन बचपन की यादें हमें खुशी देती हैं और वो खुशी याद के द्वारा हम बढ़ा सकते हैं और दूसरों को बाँट सकते हैं तो आइए इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आप लड़की होने के नाते टेंथ आपका पूरा हो गया तो फिर आपने क्या आपने करियर के बारे में कुछ बनना है ऐसे सोच रहे थे कि जो माँ बाप ने कहा कि बस शादी करके अपने घर बसाना है ऐसा आपने सोचा था क्या सोचा था जरा बताइए तो <laughs> हाँ हमारे टाइम पे ऐसा था कि लड़कियों ने ग्रेजुएशन तो हासिल करना चाहिए हुँ, हुँ, पर उसके बाद में सेटल होना चाहिए शादी करके शादी करके सेटल कर हाँ। फिर काम फिर, करते फिर आ, नौकरी वगैरह नहीं की तो भी चलता, चलता है, है हाँ। ऐसा जमाना था हाँ। पर मैं तो सेवंथ एथ से ही आ, पिताजी को बोलते आई कि मैं आगे चल के नौकरी करने वाली हूँ अच्छा कुछ भी करके हाँ, हाँ। तो पिताजी आ, पहले तो मेरे पिताजी थोड़े से नाराज थे हुँ, हुँ। आ, बाद में उन्होंने हाँ कर दिया अच्छा बाबा करो तुम नौकरी अच्छा। और वही पिताजी मेरे पीछे पड़े थे कि नौकरी छोड़ो मत अच्छा। बाद में जब भी शादी हुई अच्छा तो वही पिताजी मेरे मेरे मुझे बोल रहे थे कि तुम नौकरी मत छोड़ो बहुत अच्छी नौकरी है तुम्हारी अच्छा <laughs> अच्छा <laughs> पर आ, मैंने एकदम फैसला करके रखा था कि मैं कुछ भी करके नौकरी करूँगी अच्छा। तो मैंने बी कर लिया फिर एम के लिए मैं रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में गई वहाँ पे बाय रिसर्च एम किया और सामने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के सामने म्यूजियम है वहाँ पे नौकरी चालू हो गई अच्छा अच्छा <laughs> <laughs> अच्छा एक बात बताइए सविता जी जैसे कि आपने कहा कि पहले से ही नौकरी करना मैंने पक्का कर लिया था तो नौकरी करने का जो बात है या नौकरी करने का जॉब करने का आपके मन में कैसे विचार आए हैं आ इकोनॉमिक economic, इकोनॉमिकली थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहना अच्छा रहता है हुँ, हुँ, ये आ, पहले से मुझे ऐसा लगता था कि नहीं नहीं लेडीज ने भी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए हुँ, हुँ, हुँ, क्योंकि वो जमाना ऐसा था कि जेंट्स कमाते थे लेडीज घर घर चलाते घर चलाते थी पर बाकी सब डिसीजन मेकिंग जेंट्स के हाथ में रहता था हम्म हम्म और वो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं नहीं लेडीज ने भी कमाना चाहिए इतनी पढ़ाई करते हैं तो कमाना तो चाहिए सही हम्म हम्म हम्म कुछ भी करो फिर पार्ट टाइम भी करो हम्म पर कुछ तो करना चाहिए जी जी लेकिन ये बात जब आपके मन में आया और पिताजी के साथ आपकी बातचीत होगी तो पिताजी ने मना किया होगा तो आपको क्या लगा होगा <laughs> पिताजी तो पहले तो मना ही कर रहे थे जी वो बोल रहे थे नहीं नहीं हमारे में ऐसे लड़कियां नौकरी नहीं करती <laughs> <laughs> तो मैंने तभी बता दिया कि हमारे में जो कुछ है वो भी बदलना चाहिए अभी <laughs> जम, जमाने के हिसाब से वही बदलना चाहिए <laughs> तो बदलने के आ, राह पे पहला कदम मैं रखूँ <laughs> क्यों ना नौकरी करूँ <laughs> तो तो पिताजी पिताजी को समझाते समझ जाते थे वो टाइम पे हाँ, की थोड़ी सी लाडली थी क्योंकि मैं आखिरी बच्ची थी अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा मेरे दो भाई बहन मुझसे बड़े, बड़े थे नौ दस साल से बड़े थे अच्छा अच्छा अच्छा और बीच में वो बहुत बड़ा गैप था हमारा हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। तो पिताजी की थोड़ी सी ज़्यादा लाडली <laughs> आप बनी रहे हैं इसीलिए आपको मेरे ख्याल मेरे ख्याल से ज़्यादा डांट वाट नहीं आपकी बात को सुनना आप करते थे हाँ। <laughs> ये आपका प्लस पॉइंट रहा क्योंकि अगर ऐसा होता है कि सातवीं आठवीं या दसवीं में हम आते हैं और हम अपना विचार अगर एक लड़की होने के नाते अगर हम माता पिता को रखते हैं तो पहले उसको डिसमिस कर देते हैं चीज़ों को हाँ। कि सुनते ही नहीं उन चीज़ों को मेरे बड़ी बहन के बारे में उन्होंने ऐसा ही किया था उसको बेचारे को बीए होने के बाद एम ए करना था सिर्फ शादी से पहले तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं नहीं नहीं पहले शादी उसके बाद में जो कुछ करने का अच्छा। <laughs> तो मेरे से शादी के बाद कुछ किया ही नहीं होगा नहीं ना वो <laughs> उसने तीन बच्चों के बाद में चालीस की उम्र में उसने एम ए किया अच्छा और पी एच डी भी किया क्या बात है <laughs> ये तो और भी कमाल की बात आपने बताई चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मुझे लगता है कि हमारे अंदर जुनून हो तो शायद उम्र की कोई तकाजा नहीं होता जब आप करना चाहो तो किसी भी उम्र में कर सकते हैं और एक बात यही है कि आपको अपनी बात रखने की जो कला है वो भी आना चाहिए <laughs> अगर हम अपनी बात को सही ढंग से रखते हैं तो सामने वालों को भी वो बातें समझ में आती हैं और उसके लिए उनका सहयोग अवश्य मिलता है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि सविता जी से बात करते हुए आपको अपने लाइफ में कुछ इस तरह की बातें भी याद आ रही होगी और आप खुश भी हो रहे होंगे आपकी खुशी बढ़ने के लिए एक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत और प्यारा सा गीत से मुझे याद आ गया सविता जी आप किस तरह के गीत सुनना पसंद करते हैं पुराने हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कौन से पुराने अ uh, बिटवीन uh, 1950 टू 1958 1959 तक के अनिल विश्वास विश्वास uh, जी. Uh, uh, जी जी जी जी फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर अनिल वो वो वो ज़माना था आपको अच्छे लगते बहुत, हैं गीत, अच्छा, गीता दत, गीता गीता के भी गीत वि कोई एक हाथ मुखड़ा थोड़ा सा एक दो लाइन बता दीजिए कि कौन सा गीत आपको ज्यादा ज्यादा तो सभी अच्छे लगते होंगे उस टाइम के सभी अच्छे लगते लेकिन हैं लेकिन फिर भी कुछ जो आपको लगता है कि बार बार इसको सुनू मैं तलत जी, के जी जी जी, तो जी मैं तलत मोहम्मद बहुत, बहुत पसंद है जी उनके सब गैर फिल्मी फिल्मी जितने हैं गजल्स वो मैंने कलेक्ट करके रखी क्या बात है एक हाथ गजल का दो लाइन सुना दीजिए हमें पता चले कोई भी तलत महजूर का फिल्मी हो नॉन फिल्म में भी चलेगा। दीवाना हुआ बादल सावन की घटा छाई ये देख देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई हुँ, हुँ, हुँ, क्या बात है चलिए दोस्तों सविता जी का बहुत ही फेवरेट गाना जो हम अभी उनसे सुने हैं वही गीत को मैं सुनाने की पूरी कोशिश करता हूं और आप भी इस गीत का आनंद उठाइए चलिए दोस्तों आप सुने हैं रेडियो मधुबन पर 90.4 एफएम पर सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम और आज के इस सलामी ज़िंदगी को सजाने के लिए हमारे साथ है सविता सारडे सुनते रहो मस्कर रहो ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने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 दिल क्यों ना बने पागल क्या याद ना पाई ये देख के दिल जो मे में अंगड़ा cha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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और हमारे साथ सविता सारडे हैं बहुत ही अच्छा लगता है जब एक व्यक्ति अपने अनुभव की कुछ खास अनमोल बातें अनभोल क्षणों की कुछ अनुभवों को हमारे साथ सजा करते हैं तो हमें बड़ा खुशी होती है तो जैसे कि हम लोग बचपन की अगर बातें करें तो बचपन में कई बार ऐसे होते हैं कि हमारी कुछ शरारतें होती हैं कुछ शरारत हम करते हैं ना चाहते हुए भी उन चीज़ों को करते हैं घड़ी घड़ी माता पिता हमें कहते हैं कि ऐसा नहीं करना है ऐसा नहीं करना है क्या आपके साथ भी ऐसी कुछ घटनाएं होती थी बचपन में कुछ नोकझोंक की जिससे डांट मिलती आपको फिर वापस वही काम करते आप <laughs> नहीं वैसे तो मैं रोती सूरत ही थी <laughs> तो माँ ने अगर ना बोला तो मैं सुन लेती थी अच्छा <laughs> अच्छा पर वो सब छोड़ा मैंने पांचवी के बाद में पांचवी छठवी के बाद में मैंने छोड़ दिया उसके बाद में फिर माँ भी माँ ने भी कुछ बोलना छोड़ दिया अच्छा अच्छा कि ये मत करो वो मत करो नहीं कभी बोलती नहीं थी क्योंकि हिसाब से ही रहती थी मैं नहीं, नहीं, नहीं। पर आ, कम से कम रोती सूरत <laughs> नहीं रही। फिर मैं पूरा दिन हंसती थी और कॉलेज में मेरे डेमोन्स्ट्रेटर्स मुझसे मेरे कहा करते थे अरे कभी तो मुंह बंद किया करो अच्छा <laughs> पूरा दिन हंसती रहती हूँ <laughs> जी चलिए बहुत ही अच्छी बात है और हमारे जीवन में ऐसी कई बातें होती हैं कुछ संस्कार होते हैं या कुछ हैबिट्स कह सकते हैं बचपन में हमारी जो आदतें होती हैं अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं और वो चीज़ें जो है उस समय तक सीमित रहती हैं और बाद में जैसे ही हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है समझ आ जाता है तो वो चीज़ें बदलना बड़ा आसान होता है और हम उनसे कौसो दूर निकल जाते हैं हम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो मैं सविता जी आपसे यही पूछना चाहूँगा आप अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्र कब हुए और किस तरह से आपने अपने, अपने आप को इसी तरह से जीवन जीना है और इस ढंग से जीवन जीना है ऐसे जो प्लानिंग है आपके मन में आए उसके बारे में बताएं नौकरी का ख्याल तो पक्का ही था जी, जी, पर नौकरी कहाँ करें? इसके बारे में मेरे मन में कुछ धुंधला धुंधला सा ही था अच्छा। आ, कुछ पक्का नहीं था पिताजी बोला करते थे क्योंकि पिताजी शेयर मार्केट में थे तो पिताजी बोला करते थे कि तुम बैंक में जाओ हमारे टाइम में कोई भी ग्रेजुएशन हासिल करे उसके बाद में सीधे बैंक में मिल जाता था कौन से भी साइड से तुम कॉमर्स के हो साइंस के हो आर्ट्स के हो कैसे भी हो बैंक में जॉब मिल जाता था पर मैंने बोला मैं बैंक में जॉब नहीं करूंगी अच्छा सख्त नफरत है मेरे को वो पूरा दिन फिगर्स के साथ में आंकड़े के साथ में खेलना अच्छा <laughs> <laughs> तो पिताजी बोले क्या करना चाहती हो तो फिर पढ़ाई तो यानी प्राध्यापिका बनो आहा, आहा। मैंने बोला नहीं बनूंगी अच्छा। क्योंकि मैंने मेरे टीचर्स को कैसे उनके पीठ पीछे हस्ती थी ये मुझे मालूम है तो मैं किसी को सिखाने नहीं जाऊंगी जी जी जी तो पिताजी बोले फिर करोगी क्या तो मैंने जब जभी म्यूजियम में अर्जी दी जॉब के लिए वो पता था कि आपको यहाँ पर जॉब है करके या किसी आ, के वो आ, पेपर प्रेस, में, में अच्छा, प्रेस, प्रेस में आया, प्रेस में आया था प्रेस में आता है एडवर्टाइजमेंट में आया था जी जी जी और आ, मैं अर्जी देने के लिए म्यूजियम में गई और ऐसे ही लगा कि जहाँ जिस चीज के लिए मैं अर्जी दे रही हूँ चलो जाके देख के ही आती हूँ क्योंकि वैसे तो म्यूजियम में किसी को लेके गए तो लेके गए नहीं तो फिर वैसे म्यूजियम में जाना होता नहीं था तो एक बार वो म्यूजियम देख लिया और तभी मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं यही जॉब करूँगी अच्छा और आ, मेरी खुशनसी भी इतनी है कि अच्छा। मुझे वहाँ पे जॉब भी मिल गया अच्छा क्योंकि मेरे साथ आठ थे अच्छा। जिनका इंटरव्यू हो गया था अच्छा। पर उनमें से मुझे सिलेक्ट किया। अच्छा क्या बात है और फिर वहाँ आप नौकरी करते रहे हाँ बीस साल नौकरी किया अच्छा। वहाँ पे अच्छा वो म्यूजियम अभी भी देखने लायक है है तो सही आ, मना म्यूजियम का मेन मकसद या कुछ उपदेश वगैरह क्या है म्यूजियम ये आ, इसलिए बनाते थे ये ब्रिटिश काल एक्चुअली है अच्छा, म्यूजियम म्यूजियम अच्छा आ, ग्रीक पहले ग्रीक और आ, उसके बाद में ब्रिटिश उन्होंने वो म्यूजियम को आ, बढ़ावा दिया म्यूजियम का एक एक मकसद इस ये है, रहता है कि जो चीज लोगों को देखने से अच्छी लगे हु। या फिर एक हद चीज जिससे लोगों का ज्ञान बढ़े अपने देश के बारे में दूसरे देश के बारे में किसी भी बारे में जी जी। पर ज्ञान बढ़े या तो फिर जो चीज लोगों को कभी देखने मिलेगी नहीं वैसी चीज उनको दिखाना सही बात है तो मेरे सेक्शन में मेरा नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन था जी जी तो उसमें जो भूसा भरे हुए जानवर रखे हुए हाँ, हाँ। तो जानवर बच्चों को शहरी बच्चों को देखने मिलते नहीं हैं है जैसे कि गेंडा उनको हाँ। मालूम ही नहीं रहता कि गेंडा कैसे दिखता है सही बात है तो गेंडा कितना ठीक है वो छोटे छोटे गेंडे देखते होंगे टॉयज तोईज में नेचुरल में वो गेंडा कितना बड़ा हो सकता है आ, वो चीजें उनको पता नहीं बाघ कितना बड़ा हो सकता है कैसे दिखता है और कैसे खड़ा रहता है क्योंकि जब वो पेंडा भरते हैं तो उसको जो स्टैंड देते हैं या तो फिर उसका जो खड़ा रहने का तरीका रहता तरीका, है हाँ। उसका आकार। वो, वो पर्टिकुलर तरीके से ही बनाते हैं जैसे वो खड़ा खड़ा रहता है वैसे ही बनाया जाता है और हर एक जानवर का एक पर्टिकुलर तरीका रहता है उसी तरीके से बनाया जाता है तो इसके लिए स्टडी वगैरह भी करते होंगे आप काफी फोटोग्राफ्स हाँ, वगैरह भी फोटोग्राफ्स वगैरह लेके स्टडी करके उसमें से चूज करना पड़ता है कि अपने को कौन सा चाहिए। कौन सा चाहिए, चाहिए? अच्छा और फिर आ, उसका ये बहुत बड़ा है प्रोसेस बहुत प्रोसेस बड़ा बड़ा लेकिन इसके लिए आप कहीं घूमने जाते या देखने भी जाते आप लोग म्यूजियम छोड़ के भी हाँ कहाँ कहाँ अपने भारत वर्ष में इस वेरियस झूस झूज जितने जू रहते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं या तो फिर आ, जो अभयारण्य है उस वहाँ जाके देखते हैं नेचुरल कंडीशंस में, में।, में। जू में देखा तो बहुत नेचुरल कंडीशन मिलती नहीं है नहीं मिलती सही बात है पर आ, अगर जाओ तो तो कंडीशन में देख सकते तो हैं। तो ऐसे आपने जैसे कि आपके समय के अनुसार जॉब के हिसाब से म्यूजियम में में सेवा देते हुए आ, भारत में ही किया होगा हूँ सिलसिले में इसी सिलसिले में।, में क्योंकि यहाँ पे म्यूजियम का एक दौर आया जब ब्रिटिश यहाँ पे थे उससे पहले उन्होंने यहाँ पे नाइनटीन नाट फाइव में वो म्यूज़ियम की नींव रखी उसके बाद में उन्होंने म्यूज़ियम बनाना चालू किया बॉम्बे म्यूज़ियम तो उनके दिमाग में तभी जो म्यूज़ियम था वो उन्होंने बनाया नहीं। नहीं। उसके बाद में वो वापस चले गए यूके के वहाँ जाके उन्होंने उनके खुद के म्यूज़ियम्स नए जितने मटेरियल्स मिलने लगे या नए तरीके आए, नए एजुकेशनल एड्स आए उसके तरीके से उन्होंने उनको इस्तेमाल करना चालू किया अच्छा। उनके खुद के म्यूजियम उन्होंने पुराने म्यूजियम एक तरी, एक बाजू में रख के नए म्यूजियम बांध के वहाँ पे नए तरीके से म्यूजियम बनाना चालू किया अच्छा। जो भारत में नहीं हुआ अच्छा अच्छा भारत में, में पहला पहले वाला जो म्यूजियम बना वो वैसे ही रखा तो हमारे म्यूजियम में जब भी लोग आते थे तो उनको जानवर जरूर दिखते थे हम्म डा, डायरामा कहते हैं जैसे कि जानवर जैसे जो एरिया में रहते हैं जैसे रहते हैं झील के पास इस पे पत्थर पे, पे जमीन में वैसे उनको बनाया जाता हुँ, हुँ, है उनके आजू बाजू में वो तरीके के वो पेड़ पौधे वगैरह हाँ वो सब बनाया जाता है हुँ, हुँ, तो वो वैसे के वैसे रखा हमने हुँ, हुँ, हमने मेंटेन किया मेंटेन किया, में हाँ। थोड़े बहुत नए भी चालू किए पर आ, जो उन्होंने किया प्रोग्रेस hmm. वो हमारे यहाँ पे नहीं हुआ Achha. वो प्रोग्रेस देखने के लिए <laughs> मैं वहाँ गई थी Achha, मैंने अमेरिका के छह टाउन्स में से मेजर म्यूजियम्स देखे अच्छा और यूके आते आते यूके uh -huh. और पेरिस uh -huh. पेरिस का तो मेन म्यूजियम जो हमारे म्यूजियम जैसे है अच्छा अच्छा पुराना <laughs> जैसे लगाए वैसे, वैसे ही है। <laughs> पर वो भी देख लिया कि वो भी उन्होंने कैसे मेंटेन किया है पुरानी बिल्डिंग जो बिल्डिंग भी तो पुरानी होती है तो उसको भी तो मेंटेन करना पड़ता है और उसका मेंटेन करते करते अपने खुद के आ, लाइटिंग कैसे करना पहले कैसे रह, रहता था कि पेंटिंग लगाया सामने लाइट लगा, हाँ, दिया लगा दिया या ऊपर लगा दिया एक लटकता हुआ <laughs> पर वो फोकस फोकस दिखाना है, दिखाना है। उसी पर उसके उसको उसको फीचर करते हैं तो ये कैसे करते हैं और दूसरी और एक चीज इसमें रहती है की जो पुरातत्व रहते हैं वो, वो वस्तु रहती है हाँ, हाँ, हाँ. उनके ऊपर डायरेक्ट ला, लाइटिंग से भी वो खराब हो सकती है हाँ बराबर तो वहाँ पे मैंने देखा कि उन्होंने वो इजिप्ट के मम्मीज वगैरह वगैरह रखे हुए थे नहीं, नहीं। उन्होंने लाइट और कहीं पे लाइट लगा के ऑप्टिकल फाइबर से लाइट लाके नहीं, नहीं। वो मम्मी के आसपास छोड़ दिया था अच्छा तो बहुत सख्त तरीके का लाइट उस पर नहीं था नहीं था लाइट उसको कंट्रोल में लाइट कंट्रोल था, था।, कंट्रोल लाइट था।, था। अच्छा, अच्छा। जिसकी वजह से मम्मी भी खराब ना हो और लोगों को दिखे भी दिखे अच्छा। भी तो, तो ये जो तरीके उन्होंने अपनाए हैं वो देखने के लिए और वैसे चेंजेस अपने यहाँ लाने के लिए इस हिसाब से मैं गई थी अच्छा किसी भी चीज़ को आप मेंटेन करने के लिए काफ़ी चीज़ें जो है करनी पड़ती होगी काफ़ी काफी चीज़ें काफी, चीज़े। काफी।, काफी टाइम तक बोलते हैं टाइमेशन हाँ। भी बोलते हैं क्योंकि एक अगर नेचुरल चीज़ को आपको मेंटेन करना है हाँ। तो उसके लिए काफ़ी जो है स्टडी भी करना पड़ता है और मेंटेन भी उसी ढंग से करना हाँ। पड़ता है तो चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है जब भी सविता जी आप बता रहे हैं कि म्यूज़ियम में उन्होंने सेवा दी है और म्यूज़ियम की जो भी चीज़ें हम वस्तु चीज़ें जाकर देखते हैं तो जब भी देखते हैं वो वैसे के वैसे दिखता है लेकिन क्या वैसे के वैसे हर आपके घर में कोई वस्तु होती है या किसी चीज़ को आप लाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो एक साल डेढ़ साल में उसका रंग रूप सब कुछ बदल जाता है या ख़त्म भी हो जाता है तो म्यूज़ियम में वो चीज़ें इसलिए मैंटेन रहता है क्योंकि उसके पीछे सविता जैसे लोग बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं और नए नए ईजाद करते रहते हैं और कुछ चीज़ें जो है उसको मेंटेन करने के लिए हर तरह से उनका प्रयास रहता है तब जाके हम म्यूज़ियम में इस तरह की चीज़ों को हु देखते हैं तो कभी आप भी इन सभी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं समझ सकते हैं और अपने आप को अपग्रेड भी कर सकते हैं कि किस तरह से इन चीज़ों को मेंटेन करने में कितना टाइम एनर्जी और मनी लगता है तब जाके वो चीज़ें जो हैं उस तरह की बनी रहती हैं तो आइए और भी बहुत सारी बातें हम करते हैं जैसे कि हम लोग अब बात ही कर रहे हैं कि इस सिलसिले में जैसे म्यूज़ियम को मैंटेन करना इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल का समय कब आता है किसी एक म्यूजियम को हम मेंटेन करते हैं तो यहाँ सबसे ज्यादा समय या खर्चा कहाँ लगता है नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन रहे जी। तो उसमें सबसे ज्यादा खर्चा वो जानवर के खाल पे ही होता है अच्छा स्किन के ऊपर क्योंकि वो तो प्राकृतिक रहता है ऑर्गेनिक मैटर रहता है हाँ। और अपने बंबई जैसे में, में वो खराब हो सकता है खराब हो सकता है तो उसमें ज़्यादा पैसा, पैसा लगता है उसमें ज़्यादा पैसा लगता है ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है टाइम और बहुत टाइम चला जाता है उसमें जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे यहाँ काम करते वक्त आपको मुश्किलें किस समय में लगी बहुत ज़्यादा मुश्किल छोड़ दें नौकरी कभी कभी ऐसा लगता ना हम लोग किसी एक क <laughs> एक ही जगह पे म्यूजियम में बार बार आए वही चीज़ें देखें वही काम करें बोर हो जाता है ऐसा कुछ लगा हो कभी किस समय में लगा और फिर कैसे आपने आपको आपने सेट किया आ, नहीं वहाँ तो म्यूज़ियम में काम करते समय कभी ऐसा नहीं लगा आ, पर एक जरूर हुआ आ, कि हाँ। मैं म्यूज़ियम से सात किलोमीटर दूरी पे रहती थी अच्छा और वहाँ से मैं साठ किलोमीटर दूरी पे गई शादी होके अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा। तो आने जाने में मेरा ढाई घंटा आने में और ढाई घंटा जाने में और पूरा पाँच घंटा पूरा पाँच घंटा oh, oh, oh. <laughs> तो एक बार म्यूजियम पहुँचो उसके बाद में प्रॉब्लम नहीं रहता था <laughs> लेकिन पहुंचने तक और फिर वापस आने घर आने तक कब टेंशन जरूर रहता उसका ही टेंशन ज़्यादा हो जाता था कि अभी मैं पहुँचूँ या नहीं पहुँचू क्योंकि बम्बई की ट्रेन काफी काफ़ी मशहूर है इसके लिए हाँ मुंबई में जो लोग रहते हैं लोकल में उनका आ, कहते हैं आधा जिंदगी लोकल में चली जाती है ट्रैवलिंग में जी सरिता जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आपने नौकरी किया और शादी के बाद एक दिक्कत ये आई कि आप नौकरी तो आपकी अच्छी रही म्यूज़ियम में जब भी जाते आपको अच्छा लगता लेकिन जो ट्रैवलिंग का जो समय है वो आपका बढ़ने से आपको थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई और रोज़ का वो परेशानी आपको बना रहा <laughs> <laughs> लेकिन क्या कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते या कम नहीं कर सकते हैं उसको झेलना ही पड़ता है सैन करना ही पड़ता है तो वैसे भी महिलाओं को कहते हैं शक्ति <laughs> <laughs> तो वो आपके अंदर सबसे ज़्यादा है ऐसा मैं समझता हूँ तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब एक छोटा सा ब्रेक का समय हो रहा है तो इस समय आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं कोई भी गीता लगत का गीता दत्त का कोई भी गाना ठीक है <laughs> चलिए आगे बढ़ते हैं श्रोताओं को मैं कहूँगा कि आपको अच्छा लग रहा होगा सलामी ज़िंदगी में हमारे साथ सविता जी हैं और गीता दत्त की बहुत अच्छी फ़ैन है और गीता दत्त के बहुत सारे कलेक्शन उनके पास हैं और उन्होंने कहा कि ये नाइनटीन 50 से लेकर 58, 60 के बीच के गाने जो हैं उनको काफ़ी पसंद आते हैं तो आइए गीता दत्त का एक खूबसूरत नगमा आपके लिए खास और ख़ास हमारी सविता जी के लिए आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर सलामी ज़िंदगी सुनते रहो मुस्कर रहो कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ सविता सारडे हैं जो मुंबई से बिलोंग करते हैं और काफ़ी समय में मुंबई म्यूज़ियम में काम किया है और मुझे लगता है कि कभी आपने मुंबई गए हो तो ज़रूर म्यूज़ियम तो देखा ही होगा मुझे लगता है ना जो भी लोग म्यूज़ियम हाँ। मुंबई जाते हैं तो कॉमन है कि एक ही म्यूज़ियम है उसको देखेंगे ही आप तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा म्यूजियम का जो लुक है वो अपने शब्दों में बयान कीजिए जैसे मैं यहाँ बैठ के आपके मुंबई का म्यूजियम को देखना चाहता हूँ तो आप अपने शब्दों में बयान कीजिए एक तो पहले तो म्यूजियम की जो इमारत है जी वो नाइनटीन नोट फाइव में चालू हो गई बनाना और उसको बनाने में सात आठ साल लग गए अच्छा वो इतनी सुंदर इमारत है कि पहले तो वो इमारत उसके सामने वाले बगीचे वो देखने से ही दिल खुश हो जाता है बम्बई जैसे आ, इतने <laughs> crowded, crowded area area में, अगर में वो चीजें ओपनली हाँ, मिलता है कुछ गार्डन तो और और गार्डन से चले जाओ तो बुलबुल वगैरह वगैरह दिखने मिलते हैं अच्छा। तो बहुत अच्छा लगता है <laughs> और अंदर निकलो तो आ, उसमें चार विभाग है अच्छा एक आर्क्योलॉजी सेक्शन यानी पुरातत्व विभाग हाँ। जहाँ पे अपने हिस्ट्री से रिलेटेड जितने बातें हैं, बाते हैं वो वहाँ पे दिखाई हैं वो कैसे दिखाए चित्रों के माध्यम से नहीं, या नहीं, किसी पेंटिंग के लिखत के माध्यम से नहीं नहीं वो पत्थर के बने हुए अच्छा उसमें अश्म युग से लेके सब जो मिले हैं अपने यहाँ पे तो स्कल्पचर्स वगैरा वो सारे वैसे के वैसे रखे हुए आ, दूसरा है पेंटिंग्स यहाँ पे मीनिएचर पेंटिंग्स है अच्छा। खास तो राजस्थान के मी, मी, मीनचर पेंटिंग्स बहुत ज्यादा है अच्छा क्या बात है चलो हमारा कलेक्शन बहुत बड़ा है <laughs> चलो कुछ चीजें मुंबई में भी राजस्थान के इसको हाँ, सुन के खुशी हुई और आ, वेल नोन कलेक्शन है अच्छा अच्छा और आ, दूसरे माले पे टाटा कलेक्शन है जो टाटा टाटा जे आर टाटा वगैरह उनसे पहले जो टाटा थे उन्होंने जितने बार बाहर गांव वगैरह गए गए तो वहाँ से जो कुछ लाया पेरिस का इटाली का कोई कांच का बड़ा बड़ा वस्तु वस्तु वगैरह वो सब रखा हुआ है डेकोरेटिव डेकोरेटिव डेकोरेटिव चीजें और चौथा नेचुरल नेक्शन जहाँ पे जानवर की खाल है हुँ हुँ हुँ। याने जानवर बना के रखे उसके है। जानवर रखे वो एक दम, एक दम। एक दम। अच्छा। वो लगते हैं एकदम एकदम क्योंकि म्यूजियम लेवल का बनाने वाले एक ही थे एक हाँ ही क्या बोलते हैं उसको कलाकार कलाकार दो भाई थे एंड मैसूर में वो ही सिर्फ उनसे म्यूजियम मंगाते थे अच्छा पचास साल से हम्म बना के क्योंकि बड़े बड़े जो रहते हैं ना जैसे गेंडा या तो फिर हाथी हाथी का सर वगैरह हम्म हम्म। हाथी बड़ा इतना बड़ा रखने को तो हमारे पास जगह नहीं है। पर हाथी का सर वगैरह हम्म हम्म। पर वो बहुत बड़ा रहता है तो वो बनाना म्यूजियम के अंदर बनाना मुश्किल हो जाता है तो उसके लिए वो उनको ही बताना पड़ता है आ, बड़ा सांबार और जो बड़े रहते हैं आ, वो सब उन उनसे ही, उन बन, ही बना, बना के मंगाते थे छोटे छोटे जैसे कि फॉक्स वगैरह रहता है या तो फिर मंगूज रहता है ऐसी चीजें म्यूजियम में बनाते हैं म्यूजियम में ही बनाते हैं हाँ। आपको अच्छा। और छोटे पंछी जो रहते हैं वो म्यूजियम में बनाते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ वो पतली तार लगती है अच्छा अच्छा और इसके अंदर सली लगती है लोखंड अच्छा क्योंकि उसका वजन लेना चाहिए वेट लेना चाहिए और वो खड़ा रहना चाहिए ठीक तरह से सही बात चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को और वो सुनते सुनते मुंबई का जो म्यूज़ियम है उसको भी देख रहे होंगे अपनी मन की आँखों से और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह मन की आँखों से सारी दुनिया को देखें और अच्छी -ची देखे, अच्छी चीज़ें देखें अच्छे अच्छे विचार करें आप खुश रहें तो चलिए दोस्तों सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास अनुभव आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उतार चढ़ाव जीवन में बहुत सारे आते हैं और कभी हमें एक खुशी भी होती है कभी गम भी होता है कभी कुछ अच्छा भी नहीं लगता कभी कुछ अच्छा लगता है तो इस तरह से जो ऊपर नीचे वाली जो सिचुएशन है वो आपके जीवन में कब ज़्यादा रही किस वजह से रही आ, एक कॉन्फिस्कट किया हुआ आ, पूरा का पूरा शिपिंग था अच्छा एक अरब कोई प्रिंस था हुु। उसका हुु। और वो वाइल्ड लाइफ इंडिया ने कॉन्फेस्केट किया था बम्बई एयरपोर्ट पे और वो उन्होंने चाहा कि म्यूजियम उसका ख्याल करे उसमें बहुत सारे वाइल्ड लाइफ ट्रोफीज थे तो उन्होंने बोला कि जो बाकी का है, है हैंडक्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट का जितना है वो हम रख देंगे क्योंकि उसका प्रॉब्लम नहीं है पर जो वाइल्ड लाइफीज है, है वो म्यूजियम में आप लेके जाओ और उसका ख्याल करो हमने दस साल उसका ख्याल किया अच्छा पर ग्यारहवें साल में शायद थोड़ा सा रेन ज्यादा हो गया बारिश बारिश ज्यादा हो गई तो उसमें और उसका प्रॉब्लम चालू हो गया नहीं, नहीं। इतना प्रॉब्लम हुआ कि आखिर मैंने हमारे डायरेक्टर से बोला कि अगर हम लोग ने ये यहाँ पे रखा तो अपने खुद के कलेक्शन का कुछ ठिकाना नहीं रहेगा आ, तो अ, मुझे ज्यादा ख्याल अपने कलेक्शन का है अरब प्रिंस का जो हुआ वो हुआ <laughs> उसका केस कभी होगा होगा पर ये क्या करे तो एक दिन पूरा टेंशन में गया अच्छा कि उसका क्या करें क्या करें कैसे बताएं आखिर डायरेक्टर ने हमारे डिसीजन ले लिया कि हम उसको जलाएंगे हुँ, हुँ, हुँ. पूरे हमारे गार्डन में रख के गार्डन में एक, एक बाजू में रख के उसको हुँ. लोगों के सामने जलाया अच्छा पर वो जो एक दिन था मैं सोच रही थी कि अभी क्या करूं क्योंकि इसको तो इन्फेस्टेशन हो गया है वो इन्फेस्टेशन अगर अंदर चला गया तो हमारे हमारा पूरा कलेक्शन जाए और अभी तो आ, म्यूजियम का ये आ, डिसीजन है कि हम मारेंगे नहीं एनिमल को नहीं। तो शेर की खाल कहाँ से मिले बाघ की वो कहाँ से मिले सही। तो एक बार गई तो हाथ से गई फिर कुछ नहीं मिलेगा फिर कुछ नहीं मिलेगा <laughs> सही, <laughs> बहुत, बहुत अच्छा, अभी इन लोग क्या बोलते हैं क्यूँकी गवर्नमेंट ऑफिशियल पल्ला तो गवर्नमेंट के साथ में था और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या बोल सकते हैं <laughs> ये कुछ नहीं पता पता नहीं था सही की उन लोग मानेंगे नहीं मानेंगे पर उन्होंने मान लिया अच्छा था उन्होंने मान लिया कि तुम्हारा कलेक्शन को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसको इसको तुम तुम कुछ भी करो यू यू फील डू राइट कर लो। कर लो लो फिर सब पत्रकार लोगों को बुला के उनके सामने वो जला दिया जलाना मुश्किल नहीं था पर वो जो उससे पहले जो वेटिंग फॉर द बड़ा वो मुश्किल था बहुत <laughs> मुश्किल था।, <laughs> था कि क्या करें। ऑल्टरनेटिव थिंक कर रहे थे अभी और किसी को बुला सकते हैं क्या कहीं पे फोन करके देख सकते हैं क्या कोई पेस्ट कंट्रोल को बुलाएं क्या हुँ। पर हुँ। पेस्ट कंट्रोल ये चीजों के लिए नहीं होता हो सकती ये तो बिल्कुल यूनिक है अलग हाँ, हाँ, सही बात वो उसका कंट्रोल हम ही करते हैं <laughs> और आगे <हमीं अगतिक> दिखते <laughs> सही बात है तो चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है सविता जी से बात करके लेकिन वक्त अब इजाजत नहीं देता कि हम और आगे बढ़े इसके पहले मैं चाहूंगा कि सविता जी आपके जीवन के जो खुशनुमा पल हैं एक दो वैसे तो बहुत सारे खुशनुमा पल आपके पास आए होंगे लेकिन एक दो जरूर सुनाइए जिसमें बहुत ऐसा लग रहा होगा की समय यही रुक जाए बेटी हुई तभी अच्छा हाँ क्योंकि एक ही बेटी है हाँ हाँ हाँ। तो Naturally, उसकी खुशी हाँ, आपको उसकी, <laughs> उसकी शादी हुई तभी अच्छा <laughs> <laughs> <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और नेचुरली है कि एक माँ को अपने बेटी की खुशी तो होगी ही और उसकी हर खुशी में उसकी खुशी आपको खुशी होती है और आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा कि जाते जाते आपको राजस्थान गुजरात के बहुत सारे लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज या एक संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे आप आपके यहाँ पे जो म्यूजियम्स हैं जी जी उसको विजिट करते रहिए और अगर कहीं पे कुछ दिखा जो खराब हो रहा है तो म्यूजियम ऑफिशियल्स को बताते रहिए कि ये खराब हो रहा है ये नहीं होना चाहिए जब पब्लिक का ओपिनियन आएगा आएगा तो लेने डिसीजन में आसान लेने है। है। में डिस में आसानी हो जाता <laughs> <laughs> पर कुछ भी हो वो जो पुरानी चीजें रहती है वो खराब नहीं होनी चाहिए सही बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कई बार आता है कि हमारे पास चीज़ें तो होती हैं लेकिन पुरानी अगर ख़राब हो रही है तो वो हो सकता है कि उसके एक वस्तु के ख़राब होने से दूसरों को भी वो बीमारी लग सकती है दूसरे वस्तु भी ख़राब हो सकते हैं तो इसलिए डिसीशन लेने में म्यूज़ियम वालों को आसान हो इसलिए पब्लिक हम जो देखने जाते हैं हम ही खुद उसका डिसीशन ले आप जैसे ही म्यूजियम में जाते हैं और कुछ चीज़ें खराब हो रही है आपको दिखाई दे रहा है तो उसके बदले में आप जो है उसको रिस्टोर करने की कुछ जो इजाजत है उसके बारे में सोचिए वो चीज़ें हम म्यूज़ियम संभालने वालों को भी बता सकते हैं कि इसको रिस्टोर करें अच्छा करें इसको अच्छा बनाए तो आपके लिए वो चीज़ें जो है सारा देखने को मिलेगा और जो म्यूज़ियम को संभाल रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होता है तो ये बहुत ही अच्छा संदेश है बहुत ही अच्छी बात है और हम सभी लोग घूमना तो सब पसंद करता है हर व्यक्ति जाता है कि जहाँ भी जाए उधर का जो अच्छी से अच्छी चीज़ है उसे देखने को मिले और म्यूज़ियम तो हम लोग बड़े ही आनंद पूर्वक बड़े ही खुशी से उन चीज़ों को देखने के लिए जाते हैं और बड़ा सरप्राइजिंग फील करते हैं जाने के बाद तो वो चीज़ें बनाए रखना चाहते हैं तो इस तरह की बातें आपके अंदर भी हो और इस तरह का जो सहयोग है आप दे ऐसी शुभ करते हैं और यही संदेश सविता जी का था ओके थैंक यू तो चलिए दोस्तों आज के सलामी ज़िंदगी में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी तब तक आप सदा मस्त रहे खुश रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और सविता जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम रहो